महाभारत शांति पर्व षणव्यधिक शमोध्याय जप यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर का प्रश्न उसके उत्तर में जप और ध्यान की माया और उसका फल युधिष्ठिवाच चातुराश्रम्य मुक्त नाश्रयाच बहुव युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने चार आश्रमों तथा धर्मों का वर्णन किया एवं अनेकानेक विषयों से संबंध रखने वाले बहुत से भिन्न भिन्न भिन इतिहास भी सुनाए तथा धर्मयुक्ता महामते से तू में महामते मैंने आपके मुख से अनेक धर्मयुक्त कथाएँ सुनी है फिर भी मेरे मन में एक संदेह रह गया है उसे आप मुझे बताने की कृपा करें नाम फल फलम मुक्तम भरत नंदन जब मैं यह सुनना चाह यह अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है आप को जापकों के जप का फल क्या बताया गया है अथवा जप करने वाले पुरुष किन लोकों में स्थान पाते हैं जप्य च विधि कृष्ण भक्त मर्ति में रघ जाप का सांख्य योग क्रिया विधि अन मुझे जप की संपूर्ण विधि भी बताइए जापक इस पद से क्या तात्पर्य है क्या यह सांख्य योग ध्यान योग अथवा क्रिया योग का अनुष्ठान है किम यज्ञ विदरे वैसम किमेत्य मुच्यतेत सर्व चक्ष सर्वज्ञोच में बत अथवा यह जब भी कोई यज्ञ की ही विधि है जिसका जप किया जाता है वह क्या वस्तु है आप यह सारी बातें मुझे बताइए क्योंकि आप मेरी मान्यता के अनुसार सर्वज्ञ हैं च अुदातीमतिहासम पुरातन यम से काल से ब्राह्मण से भिष्मजी ने कहा राजन इस विषय में विद्वान पुरुष उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो पुरुकाल में यम काल और ब्राह्मण के बीच में घटित हुआ था सांख्य योग मुनि भी मोक्षदर्शी भी संन्यास एवं वेदांति वर्तते जप नम प्रति मोक्षदर्शी मुनियों ने जो सांख्य और योग का वर्णन किया है उनमें से वेदांत अर्थात सांख्य में जो जप का संन्यास त्याग ही बताया गया है वेद निवृत्ता शांता ब्रह्मण्यवस्थि सांख्य योगौा उतौ मुदर्शि मगौतावप्युत संसत न उपनिषदों के वाक्य निवृत्ति परमानंद शांति तथा ब्रह्मनिष्ठता का बोध कराने वाले हैं अतः वहाँ जब की अपेक्षा नहीं है समदर्शी मुनियों के जो सांख्य और योग बताए हैं वे दोनों मार्ग चित्रशुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति में उपकारक होने से जप का आश्रय लेते हैं नहीं भी लेते हैं यथा संश्रूयते राजन कारणम त्यात्रते मन समाधि तथेन्द्रिय जय राजन यहाँ जैसा कारण सुना जाता है वैसा आगे बताया जाएगा सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में भी मनोनिग्रह और इंद्रिय इंद्रियम आवश्यक मान्य सत्यम अग्नि परचारो विवेक्ता सेवनम ध्यान तपोतम शांति अणसूया मृतासनम विष प्रथ संहारो मृत जल्पस्तः शप एस प्रवर्तको यज्ञवर्त कथम होष्णु कर्म जप तो सत्य अग्निहोत्र एकांत सेवन ध्यान तपस्या धम क्षमा अनुसूया मिताहार विषयों का संकोच मित भाषण तथा सम यह प्रवर्तक यज्ञ है अब निवर्तक यज्ञ का वर्णन सुनो जिसके अनुसार जप करने वाले ब्रह्मचारी साधक के सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है ए तत्सर्व अशेषेण अयथोक्तम परिवर्तन निवृत्तम मार्ग मसाध्य व्यक्ता व्यक्त मनाश्रय इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करके उन्हें प्रवृत्ति के विपरीत निवृत्ति मार्ग में बदल डाले निवृत्त मार्ग तीन तरह का है व्यक्त अव्यक्त और अनाश्रय उस मार्ग का आश्रय लेकर स्थिर चित्त हो जाए कुशोचन ईंड कुशहत कुशी कुशत मध्य छन्न कुशा नृवित मार्ग पर पहुँचने की विधि यह है जब कर्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए उसे अपने हाथ में भी कुछ रखना चाहिए शिखा में भी कुछ बांध लेना चाहिए वह कुशों से घिरकर बैठे और मध्य भाग में कुशों से आच्छादित रहे विषिय भ्यो नमस्कुर्यान्ना चा भैन साम्य उत्पाद्य मनसा मन सेवा मनो को दूर से ही नमस्कार करे और कभी उनका अपने मन में चिंतन न करे मन से समता की भावना करके मन का मन में ही लय करे तधिया ध्याते ब्रह्म जपन वै सही सन्याथवा तम वै सम परिता फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्वित वेद संहिता का एवं प्रणव और गायत्री मंत्र का जप करे फिर समाधि में स्थित होने पर उस संहिता एवं गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे ध्यान मुत्पाद अत्य संहिता बल संशयाद शात्मा तब साधा तो निर्वृत्त द्वेश काम वराग मोह नवंदो न शोचत न सज्जते न कर्ता च्याण ना स्थिति संहिता के जब से जो बल प्राप्त होता है उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है वह शुद्ध चित्त होकर तप के द्वारा मन और इंद्रियों को जीत लेता है तथा द्वेष और कामना से रहित एवं आसक्ति और मोह से रहित हुआ शीत और उष्ण आदि समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है अतः वह न तो कभी शोक करता है और न कहीं भी आसक्त होता है वह कर्मों का कारण और कार्य का कर्ता नहीं होता अर्थात अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं लाता है न न न न चार्थ ग्रहणे युक्तो, चाहकार वह अहंकार से युक्त होकर कहीं भी अपने मन को नहीं लगाता है वह न तो स्वार्थ साधन में संलग्न होता है न किसी का अपमान करता है और न अकर्मण्य होकर ही बैठता है ध्यान क्रिया परुक्त ध्यानवाम ध्यान निश्चय ध्यान समाधि मुत्पाद्य तदपी तति क्रम व ध्यान रूप क्रिया में ही दिव्य तत्पर रहता है ध्यान निष्ठ हो ध्यान के द्वारा ही तत्व का निश्चय कर लेता है ध्यान में समधिस्थ होकर क्रमशः ध्यान रूप क्रिया का भी त्याग कर देता है सवैत्याम अवस्थायां सर्वत्याग कृत सुखम निछस््यजतीन्द्राहि संशते तनुम् वह उस अवस्था में स्थित हुआ योगी निस्संदेह सर्वत्याग रूप निर्वी समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानंद का अनुभव करता है वह योग जनित अणिमा आदि सिद्धियों की भी इच्छा न रखकर सर्वथा निष्काम हो प्राणों का परित्याग कर देता है और विशुद्ध पर परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है अथवा ने क्षते त्रह्म का जनषे उत्क्रामती च मार्गस्थो नहीं वह कुचन जायते अथवा यदि वह परब्रह्म का सायुध नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोकों में गमन करता है अर्थात परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में चला जाता है पुनः इस संसार में कहीं जन्म नहीं लेता आत्मबुद्ध्या समास्था शांति भूतो निरापय अमृतम परज शुद्धम आत्मा आत्मस्वरूप का बोध हो जाने से वह रजोगुण से रहित निर्मल शांत स्वरूप योगी अमृत स्वरूप निशुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है इस श्री महाभारत शांति पर्वि मोक्ष धर्म परवड़ी जापकोपाख्यावत्यधिकमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जापक का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ